महाभारत शांति पर्व चतुर्थ पंचासदधिक चतपंचाशद्विशततमोध्याय कामरूपी अद्भुत वृक्ष का तथा उसे काटकर मुक्ति प्राप्त करने के उपाय का और शरीर रूपी नगर का वर्णन व्यासुवाच हृदय संचय संभवः क्रोधमान महास्कंधो तस्य परिचे तस्माधार प्रमाद परिचे सारण व्यास जी कहते हैं बेटा मनुष्य के हृदय भूमि में मोह रूपी बीज उत्पन्न हुआ एक विचित्र वृक्ष है जिसका नाम है काम क्रोध और अभिमान उसके महान इस, महान स्कंध है कुछ करने की इच्छा उसमें जल सींचने का पात्र है अज्ञान उसकी जड़ है प्रमाद ही उसे सींचने वाला जल है दूसरों के दोष देखना उस वृक्ष का पत्ता है तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग हैं। सम्मोह चिंता शोक शाखो भयांक मोहनी भी पिपाशा भी, भी लता भी सोक उसकी शाखा मोह और चिंता डालियां एवं भय उसके अंकुर हैं मोह में डालने वाली तृष्णारूपी लताएं उसमें लिपटी हुई हैं उपास महावृक्षम सुलुभास आजा आय सह संयुता पा सही लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंधकर उस फलदायक महान वृक्ष को चारों ओर से घेरकर आसपास बैठे हैं और उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं यस्तावशे तम वृक्षम अपकर्षति गुख जोर तम जरा मरण जो जो उन वासना के बंधनों को वश में करके वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उस काम वृक्ष को काट डालता है वह मनुष्य जरा और मृत्युजनित दोनों प्रकार के दुखों से पार हो जाता है परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से सदा उस वृक्ष पर चढ़ता है उसे वह वृक्ष ही मार डालता है ठीक वैसे ही जैसे खाई हुई विष की गोली रोगी को मार डालती है तस्गत मूल से मूल बुद्धि परमाश उन काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है कोई विद्वान पुरुष ज्ञान योग के प्रसाद से समता रूप उत्तम खड्ग के द्वारा बलपूर्वक उस वृक्ष का मूलोच्छेद कर डालता है एवं जो वेद काम से केवल बंधम वही काम शास्त्र से दुखान इस प्रकार जो केवल कामनाओं को निवृत्त करने का उपाय जानता है तथा तो भोग विधायक शास्त्र बंधन कारक है इस बात को समझता है वह संपूर्ण दुखों को लांग जाता है शरीरम पुरमित्याहु स्वामिने बुद्धि ऋष्यते तत्वबुद्धि शरीर स्थम मनोनामा चिंतक इस शरीर को पूर्ण या नगर कहते हैं बुद्धि इस नगर की रानी मानी गई है और शरीर के भीतर रहने वाला मन निश्चयात्मिका बुद्धि रूप रानी के अर्थ की सिद्धि का विचार करने वाला मंत्री है इंद्रिया पौरात तो इंद्रियाड़ी मन पौरा तौर तदर्थम उपति बंती पौरा सह पुरेश्वर इंद्रिया इस नगर में निवास करने वाली प्रजा है वे मन रूपी मंत्री के आज्ञा के अधीन रहती है उन प्रजाओं की रक्षा के लिए मन को बड़े बड़े कार्य करने पड़ते हैं वहाँ दो दारूण दोष है जो रज और तम के नाम से प्रसिद्ध है नगर के शासक मन बुद्धि और जीव इन तीनों के साथ समस्त पूर्वासी रूप इंद्रियगण मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए शब्द आदि विषयों का उपभोग करते हैं अद्वारेण अद्वार तमेवा उपजीवत तत्व रजोगुण और तमोगुण ये दो दोष निषिद्ध मार्ग के द्वारा उस विषय सुख का आश्रय लेते हैं वहाँ बुद्धि दुर्धर्ष होने पर भी मन के साथ रहने से उसी के समान हो जाती है पौराशास्ता तदर्थ बुद्धिस्ते उस समय इंद्रिय रूपी पूर्वासी जन मन के भय से त्रस्त हो जाते हैं अतः उनकी स्थिति भी चंचल ही रहती है बुद्ध भी उस अनर्थ का ही निश्चय करती है इसलिए वह अनर्थ आबसता है यदर्थम पृथ्वध्या पृथ्भूत मनोबुद्ध्या मनोभव केंवल बुद्धि जिस विषय का अवलंबन करती है मन भी उसी का आश्रय लेता है मन जब बुद्धि से पृथक होता है तब केवल मन रह जाता है त्रैणत पर्यवती तम चादा जनम पौरम रसे संप्रयजते उस समय रजोगुण जनित काम मन को आत्मा के बल से युक्त होने पर भी विवेक से रहित होने के कारण सब ओर से घेर लेता है तब वह काम से घिरा हुआ मन उस रजोगुण रूप काम के साथ मित्रता स्थापित कर लेता है उसके बाद वह मन ही उस इंद्र रूप प्रवासी जन को रजोगुण जनित काम के हाथ में समर्पित कर देता है जैसे राजा का विरोधी मंत्री राज्य और प्रजा को शत्रु के हाथ में सौंप देता है इसी महाभारत शांति पर्वढ़ मोक्ष धर्म पर बढ़ी सुखा अनुप्रश्न ही चतुष्पंचाशत अधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो अध्याय पूरा हुआ